परी कथा टूनी ब्लावा स्ट्रीट के निकट स्थित कारखाने की बड़ी घड़ी में चार बजे थे चाय के लिए अभी एक घंटा बाकी था और बैसी उब चुकी थी जो किताब वो पढ़ रही थी वो भी मनोरंजक नहीं किताब परियों के बारे में थी परियां उनमें इतनी समझ अवश्य है कि यहां आसपास नहीं रहेंगी बाहर सुनसान उदास गली को देखते हुए उसने सोचा किताबों में मनगणन बातों के बजाय सच्ची बातों के बारे में क्यों नहीं लिखा जाता बाहर वर्षा धीमी हो रही थी और घने काले बादलों के बीच से प्रकाश की पीली किरणें दिखाई दे रही थी कहीं दूर एक पक्षी गाने लगा था बैसी बाहर आहाते में जाकर गेंद से खेलने लगी वह गेंद उछाल रही थी ऊंचा और ऊंचा फिर बहुत ऊंचा तभी गेंद दीवार के एक दूसरी ओर गायब हो गई कचड़े के डोल कचड़े के डोल पर चढ़कर बैसी ने दीवार के दूसरी तरफ देखा अगले घर का आहा भी उनके आहाते जैसा ही था बस इतना फर्क था कि हर चीज विपरीत दिशा में थी दीवार चढ़कर बैसी दूसरी ओर चली गई उसे कुछ अजीब लग रहा था जैसे कि वह किसी दूसरे देश में थी अचानक एक वृद्ध महिला ने पिछला दरवाजा खोला बैसी घबरा गई और अपनी गेंद के बारे में बताने लगी वृद्ध महिला मुस्कुराई और उसने पूछा कि उसकी माँ घर कब वापस आती थी पाँच बजकर दस मिनट पर मिस फिर थोड़ी देर भीतर आ जाओ वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा मेरा नाम मिसेज लीफ है और मैं जानती हूँ कि तुम बैसी जब चाय और मक्खन लगी ब्रेड खाने के लिए वह बैठे तो बैसी सोचने लगी कि वह कैसे जानती थी मनोरंजक न थी तुम्हें परियों जादू नाम की कोई चीज नहीं होती अपनी बात को सिद्ध करो मिसेस लीफ ने कहा बैसी हंसने लगी इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता आप सिद्ध करें कि जादू होता है मिसिस लीफ आराम से बैठ गई क्या कभी तुमने किसी जादुई पल का अनुभव किया है उन्होंने कहा इसी गर्मी की दोपहर में जब आकाश इतना नीला था कि सब कुछ थम सा गया हो या क्रिसमस के पहले की रात जब तुम्हें सब कुछ प्रसन्नता से भरा दिखाई दिया हो अवश्य हुआ है बैसी ने कहा यही तो है मिसेस लीफ़न्स हसी जिस बात को तुम समझ नहीं पाती उस कभी अपेक्षा नहीं करो अरे मैं स्वयं ही एक परी हो सकती हूँ चूंकि अगला दिन शनिवार था बैसी को खर्च करने के लिए एक पैनी मिली थी मिठाई लेने के लिए वह लीज की दुकान में गई मिसिस लीफ वहाँ काउंटर पर बैठी बातें कर रही थी दोनों साथ साथ पैदल घर गए घर आए जब आपने कहा था कि आप एक परी हैं तो आप मजाक कर रही थी ना बसीने हंसते हुए कहा। क्यों मिसेस लीफ ने पूछा क्यों परियाँ छोटी और सुंदर होती हैं क्योंकि परियाँ छोटी और सुंदर होती हैं ने कहा। वह वैसी हो सकती हैं मिसेस लीफ बड़ पड़े लेकिन फिर वह बूढ़ी और खूबसूरत भी हो सकती हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसा महसूस करती हैं जब वो उदास होती हैं तो वह भद्दी लगती हैं लेकिन जब वो प्रसन्न होती हैं तो वह इतनी कोमल होती हैं कि हवा में तैरती सी लगती हैं अगर आप परी हैं तो फिर आप बैसी बहुत उदास परी होंगी फिर अपनी अभी अशिष्टता छिपाने के लिए वह झट से आगे बोली क्या हम कल फिर मिल सकते हैं अवश्य मिसेस लीफ ने मुस्कुराते हुए कहा और घर का प्रवेश द्वार बंद कर लिया मैं मान लेती हूँ कि आप एक परी हैं बैसी वह साथ साथ पैदल चल रहे थे तो आप ऐसे गंदे पुरानी नगर में क्यों रहती हैं मैं सदा से यहीं रही हूँ मिशे लीफ ने उदास आवाज में कहा परी लोग इसी पल यहीं पर है बस तुम उसे देख नहीं सकते उन्होंने अपने बैग से एक सिक्का निकाला या ऐसा है कि जैसे तुम इस सिक्के को एक तरफ की एक तरफ रहती हो पर या दूसरी तरफ तुम दोनों वहीं पर हो बस एक दूसरे को देख नहीं सकती दोनों रुक गई और मिसिस लीफ ने धरती की ओर संकेत किया पर यह स्वयं कुछ नहीं बनाती इसलिए संसार में जहां पत्थर है वहां उनके संसार में घास है वह आगे चलती गई कभी कभी कोई परी तुम्हारे संसार में आ जाती है और अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम उसे देख पाती लेकिन बस एक पल के लिए और सिर्फ आंख के कोने से शायद मैं भी एक दिन इस संसार में आ गई थी और फिर वापस जाने का रास्ता ढूंढ न पाई और बताएं बैसी ने हंस हाँ। दी मिसेज लीप धीरे से मुस्कुराई स्कूल में बैसी ने अपने मित्रों से पूछा कि क्या उन्हें परियों में विश्वास था इतना पूछते ही खेल के मैदान में सब उसका मजाक उड़ाने लग गए थे बेशक किसी को परियों में विश्वास न था उसकी बात सबको ही आश्चर्यजनक लगी थी बैसी की आंखें भर आई और वह दूसरे बच्चों से दूर रहने लगी लेकिन ऐसा करना संभव न था उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते हुए वह उसके पीछे लगे रहे स्कूल बंद होने के बाद भी स्ट्रीट में उसके घर तक वह उसके पीछे आए विलफ्रेड गोसलिंग ने अपने हाथ लहराए जैसे कि वह उड़ रहा था एडना लॉर्ड ने क्रिसमस ट्री की परी होने का नाटक किया अपनी रुलाई को रोकते हुए बैसी छटपट घर के अंदर चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया जिस बात पर वो विश्वास करना चाहती थी उस पर वह विश्वास क्यों नहीं कर सकती थी जो वह जानना चाहती थी वह बात पूछ क्यों नहीं सकती थी। ने दाँत को सिराने के नीचे रखने के लिए कहा था ताकि कोई परी उसे खरीद ले अगली सुबह सिराहाने के नीचे छे पेंस का सिक्का अवश्य था लेकिन वह जानती थी कि सिक्का किसी परी ने नहीं रखा था क्योंकि टिश्यू में लपेटा लिपटा वह दांत उसकी उसे बाद में माँ के गहनों के डिब्बे में मिला था लेकिन देखा जाए तो मिसेस मिसिस अन्य बूढ़ी औरतों जैसी नहीं थी एक तो वह न थकती थी दूसरे वह बड़ी विचित्र चीजें खाती थी औरों की तरह चाय पीती और ब्रेड खाती थी यद्यपि कि चाय वह नल के पानी से नहीं बारिश के पानी से बनाती थी उन्हें सलाद और खीरे बहुत पसंद थे मांस नहीं खाती थी और सब कुछ ठंडा होता था सच में उनकी किचन में तो चूल्हा भी न था कभी कभी तो वह झाड़ियों से जंगली पेड़ तोड़कर खा जाती थी तुम्हें जंगली बेर कभी नहीं खाने चाहिए उन्होंने बैसी को चेतावनी दी थी यह बोनों का खाना है तुम खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी वैसे ही जैसे परिया मिठाई खाकर बीमार हो सकती हैं बैसी ने वचन दिया कि वह कभी जंगली बेर ना खाएगी जिस रास्ते पर उसके चाचा का घर था उस रास्ते से वो वापस चल दी जब वो काम से लौट रहे थे उनसे भेंट हुई उनसे भेंट हुई स्नान कर और कपड़े बदल कर वो कबूतरों को दाना खिलाया करते थे परियाँ नहीं होती क्यों है न चाचा उसने पूछा मुझे पक्का पता नहीं चक उन्होंने कहा मैंने कोई परी देखी नहीं है लेकिन मैंने कभी किसी कबूतर को नक्शा पड़ते हुए नहीं देखा फिर भी वो सदा घर लौटाते हैं संध्या के धुंधले प्रकाश में घर लौटते हुए उसने धीमे से अपने आप से कहा उन्होंने वास्तव में यह नहीं कहा कि परियाँ नहीं होती हैं एडनर लॉर्ड सब कुछ नहीं जानती जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए बेसी और मिसेज लीफ के बीच दोस्ती गहरी होती गई पेंटेकोस त्यौहार के अवसर पर बेसी ने संडे स्कूल वॉक में भाग लिया वृद्ध महिला उसे उत्साहित करने के लिए रास्ते पर खड़ी थी इतनी गर्मी थी कि तारकोल बैसी के नए जूतों के तलवों से चिपक रहा था चर्च के हॉल में चाय नाश्ते के बाद दोनों मित्र साथ साथ घर लौट रहे थे उस आनंददायक दिन के बारे में उन्होंने बात की और बैसी ने कहा कि काश वह दिन कभी समाप्त न होता अगर आप एक परी होती तो अपने जादू से इस दिन को कभी समाप्त न होने देती उसने कहा ईश्वर तुम्हारा भला करे मैं ऐसा नहीं कर सकती मिशेलिख ने कहा परियों के पास तुमसे अधिक जादु शक्तियां नहीं होती फिर वो कुरूप से सुंदर कैसे बन जाती हैं वैसी ने झट से पूछा वह जादू नहीं है वह वैसी ही होती है मिसेसलीफ ने बताया उन्हें तो लगता है कि तुम लोग जान तू जानते हो हम वैसी चकित चकित रह गई क्यों देखो तुम्हारा जीवन शुरू होता है तो तुम सब छोटे होते हो और तुम्हें कैसा भी लगे तुम बड़े हो जाते हो उनके लिए यह एक जादू है ऐसा इसलिए है क्योंकि परियत तुम लोगों को समझती नहीं है जैसे महीने वर्षों में बदले वैसी का स्कूल समाप्त हो गया वह एक मिल में काम करने लगी मिसेस लीफ तभी भी उसकी सबसे अच्छी मित्र थी हालांकि वैसी बड़ी हो गई थी और वह उनके नाम से वह उन्हें उनके नाम से बुलाती थी डेजी और कभी कभी वह दोनों बीते दिनों की बातें करती और याद करती कि किस तरह डेजी प्रयास करती थी कि बैस परियों में विश्वास करने लगे और आश्चर्य की बात यह है कि बैस ने सोचा कि जितनी बूढ़ी डेजी उस दिन थी जब पहली बार मैंने उन्हें देखा था उससे अधिक बूढ़ी नहीं लगती है. फिर बैच रोबर्ट से मिली वह भी मिल में काम करता था लेकिन मशीन पर नहीं वह मुख्य कार्यालय में था रॉबर्ट को डेज़ी अच्छी लगी और वह अक्सर कहता था कि वह और बैश बहनों जैसी लगती थी वसंत में बैश और रॉबर्ट का विवाह हो गया स्ट्रीट में स्थित बैश के पुराने घर में वह दोनों रहने लगे विवाह की आश्चर्यजनक बात यह थी कि विवाह की किसी तस्वीर में डेज़ी दिखाई नहीं दे रही थी जिस तस्वीरों में उसे होना चाहिए तो वहां उसकी जगह पर धब्बासा बन गया था रॉबर्ट हंसकर बोला जिन तस्वीरों के साथ उसका कुछ लेना देना होता था उनमें से कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती थी तीनों ने एक साथ मिलकर बहुत अच्छा समय बिताया गर्मियों में छुट्टियां मनाने व समुद्र किनारे भी गएस वर्षो के बीतने के बाद घोषणा हुई की युद्ध शुरू हो गया थाना में भर्ती हो गया बैश नहीं चाहती थी कि वो भर्ती हो लेकिन उसने कहा कि यह सही निर्णय था रॉबर्ट के लंदन जाते समय वह सब स्टेशन आए विदाई की घड़ी में बैश अपने आंसू रोक न पाई रॉबर्ट ने वचन दिया कि बीच बीच में वो उसे पत्र लिखेगा बैश खुश थी कि डैसी उसके साथ थी रॉबर्ट के बिना वह बहुत अकेली पड़ गई थी अगले कुछ महीनों में रॉबर्ट के कई पत्र आए कुछ पत्र सागर पार से भी आए फिर अचानक पत्र आने बंद हो गए और सूचना मिली कि रॉबर्ट कभी लौटकर ना आएगा डाक द्वारा एक पदक मिला जिस पर उसका नाम खुदा था पर उसे बैश को ढांडस न मिला वो बहुत ही दुखी थी वर्ष बीते और जैसा डेजी ने बैस से कहा था रॉबोट को लेकर बैच की उदासी धीरे धीरे सुखद स्मृतियों में बदल गई जैसे जैसे बैच वृद्ध हो रही थी डेजी उगा होती दिखाई पड़ रही थी क्रिसमस की एक रात जब वह टीवी देख रहे थे बैश ने अपने मित्र को चुपके से देखा उसे लगा कि टीवी शो में दिखाई दे रही लड़की से डेज़ी अधिक सुंदर लग रही थी अभी भी वह ब्लाकलावर स्ट्रीट पर पुराने दिनों की तरह वृद्ध महिला और छोटी लड़की समान एक साथ शेयर करती हैं। बैस को इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि छोटी डैजी कितनी सुंदर देखती है शायद एक दूसरे में आए बदलाव की ओर पुराने मित्रों का ध्यान ही नहीं जाता हालांकि कभी कभी वृद्ध बैश को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं परियों के बारे में जब वो प्रसन्न होती है तो वह छोटी और बहुत सुंदर दिखती है ऐसी ही कुछ बेकार बातें हालांकि वह जानती है कि यह सच नहीं था वह सदा से जानती थी